ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत प्रेम सभी जीवों में एक ही परमात्मा विद्यमान है इस सिद्धांत को हमें भली भांति हृदयंगम करना चाहिए अभी हम उसे आधे मन से स्वीकार करते हैं और वस्तुतः सच्चे वैराग्य और अनासक्ति के बिना उसे पूरी तरह स्वीकार करना एवं उसके अनुरूप कार्य करना समझ नहीं है यदि हमें दृढ़ निश्चय हो जाए कि सभी में एक अखंड सत्ता विद्यमान है तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति तीव्र घृणा अथवा प्रबल पार्श्विक प्रेम होना संभव नहीं है तब हम उस पुरुष अथवा स्त्री की भूमि में विद्यमान सत्ता की ओर ही अपनी दृष्टि निबद्ध रखेंगे इसका अर्थ यह नहीं कि हम मूर्खों का सा आचरण करें और अपने संग के संबंध में विवेकहीन हो जाएं, नहीं एक अखंड सत्ता की अभिव्यक्ति होते हुए भी हमें शेर को शेर ही समझना चाहिए और उसे आलिंगन करने नहीं जाना चाहिए सभी स्त्री पुरुषों में परमात्मा सत्ता विद्यमान है यह हमें जानना चाहिए लेकिन जब तक हम इंद्रिय ग्राही प्रापंचिक स्तर पर हैं तब तक यह ज्ञान हमारे विवेक और सावधानी बरतने में बाधक नहीं होना चाहिए अपवित्र और, और अनैतिक आचरण कर रहे सांसारिक व्यक्ति की पृष्ठभूमि में विद्यमान एक सत्ता को देखना चाहिए लेकिन उसके साथ धनिष्ठ वार्तालाप नहीं करना चाहिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि हम इस नियम का पालन न करें तो किसी न किसी दिन हमारा पैर फिसलेगा और हम अवश्य कष्ट भोगेंगे इस विषय में साधक जितना सतर्क हो उतना कम है जिस मात्रा में हम सर्वव्यापी एक अखंड सत्ता को स्वीकार करेंगे उसी मात्रा में हमारी घृणा तथा कथित मानवीय प्रेम आशक्ति कम होंगे तथा शक्तिहीन और प्रभावहीन होंगे जहां भी हम किसी साधक में सांसारिक लोगों तथा विपरीत लिंग की व्यक्तियों से बिना विचारे मिलते जुलने की इच्छा पाएँ तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई बड़ी त्रुटि है सांसारिक वस्तुओं और भोग की उसकी इच्छाओं का प्रबल प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है चित्त शुद्धि नहीं हुई है आध्यात्मिक साधना और प्रगति का उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है सामान्यतः हमारी आसक्ति हमारी समग्र बुद्धि को धूमिल बना देती है हमें रूप व्यक्तित्व और इंद्रिय विषयों के बदले आत्मा को अधिक महत्व देने में समर्थ होना चाहिए लेकिन जब तक विषय सुख की लालसा इस स्ुद्र व्यक्तित्व से हमारा लगाव हमारी बुद्धि को आवृत्त किए हुए हैं तब तक हम वस्तुतः एक अखंड सत्ता का ठीक ठीक चिंतन कर ही नहीं सकते और इसीलिए हम उन्हीं पुरानी गलतियों को बार बार दोहराते जाते हैं अतः सभी साधकों का यथास्भव वैराग्य की वृद्धि करनी चाहिए उसके बिना कुछ भी ठोस उपलब्धि नहीं हो सकती वैराग्य के निषेधात्मक और विधेयत्मक दोनों पक्ष हैं हमें यथा संभव दूसरों से असंयुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए और तब परमात्मा के साथ संयुक्त होना चाहिए जिससे बाद में दूसरों के साथ सभी संबंध पुनः कभी सीधे न होकर परमात्मा के माध्यम से हो मानवीय प्रेम को परमात्मा के साथ जोड़ देने से धीरे धीरे उसका रूपांतरण किया जा सकता है लेकिन ऐसा न करने पर वह भ्रष्ट हो जाता है और अंत में दुखदायी होता है हमारे सभी सीधे संबंध देह जनित होते हैं और दूसरों के साथ देह के माध्यम से ही बने रहते हैं इनमें ऐसा कुछ स्थायी नहीं होता जो किसी को भी वास्तविक शांति और आनंद प्रदान कर सके सामान्यतः हमारा अपने देह इंद्रियों तथा वासनाओं के साथ इतना प्रबल तादाद रहता है कि हम भगवान को दूर हटा देते हैं जिस भी व्यक्ति में परमात्मा के विषय में संशय है उसी में अहंकार इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति अस्वाभाविक आसक्ति रहती है जिसके कारण भगवान दूर हो जाता है जब तक व्यक्ति में अहंकार और दम्भ विषय भोगों और भोग्य पदार्थों की लालसा भरे पड़े हों तब तक उसके जीवन में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता मन की इच्छाओं और वासनाओं से पूरी तरह मुक्त होने पर भगवत साक्षात्कार तत्काल हो जाता है अतः यदि हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होता यदि हमें सत्य की एक झलक भी नहीं मिलती तो इसके कारण के विषय में प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है हमें यह जानना चाहिए कि हमारे मन के अचेतन और अवचेतन मार्गों भागों में अभी भी प्रबल वासनाएँ विद्यमान हैं और सर्वप्रथम इन बाधाओं को दूर करना चाहिए जब तक हम उन्हें बने रहने देंगे तब तक भगवत साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं, नहीं उठ सकता हमें अपने ऊपर विद्यमान मनोवेगों के प्रभुत्व को नष्ट कर देना चाहिए जो ही मनोवेग उठे क्यों तो ही अपनी चेतना को व्यापक करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सागर में लहर की तरह वे मनोवेग तत्काल विलीन हो जाएंगे जो व्यक्ति अपनी चेतना की विस्तारित करना उच्चतर प्रकार की चेतना अर्जित करना जानता है वह अपने मन में उठ रहे इन आवेगों से प्रभावित नहीं होता अपने आवेगों से ऊपर उठने का एक बहुत प्रभावशाली उपाय परमात्मा चेतना है चेतना से उस अनंत सत्ता से संपर्क स्थापित करता है जो हम में सदा विद्यमान है और तब अपने सभी विचारों को उससे ही जोड़े रखना चाहिए झूठे इश्तों का झूठे इष्टों का वास्तविक इष्ट देवता में मिलाए हम लोगों से मेल मिलाप करने में कितना समय गवाते हैं दूसरों के बारे में सोचने में हम कितना समय खर्च करते हैं यह ध्यान जैसा ही है उतना ही तीव्र लेकिन इससे झूठे चित्र और झूठी भावनाएं होती है इस तरह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती हमें क्षुद्र गुड़ियाओं और कठपुतलियों का त्याग कर उस परमात्मा तक पहुँचना चाहिए जिसके हाथ में उनकी डोर है तथा जो है यह अजीब नाच नचा रहा है अपने ओर अनासक्त रूप से देखने पर हम पाएंगे कि हमें कितनी अजीब बातें हो रही हैं दूसरों में समय व्यर्थ गवाने के बदले यदि हम सारा समय इष्ट चिंतन में लगाएं तो हमारी कैसी अद्भुत प्रगति होगी डोर पकड़ने और हिलाने वाले के बिना कठपुतली का क्या महत्व है अतः सभी भावनाओं को इष्ट देवता या केंद्रित इष्ट देवता पर केंद्रित करने के स्थान पर इतना राग देश इतनी इच्छा अनिच्छा क्यों इष्ट सदा तुम्हारे भीतर है वे कभी भी तो तुम्हें मध्यार में नहीं छोड़ते कभी हताश नहीं करते कभी दुख और निराशा नहीं देते लेकिन उन्हें अपना बनाना उनके सानिध्य में आना एकमात्र उनके प्रति अपने को समर्पित करना आना चाहिए दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा होता है कि हम में अपने इष्ट देवता के प्रति पर्याप्त प्रेम नहीं होता हम केवल मानवों के बारे में सोचते रहते हैं और मानव कटपुतलियों के गुलाम होना चाहते हैं यदि हम किसी दिव्य महापुरुष को अपना इष्ट बना लें तो दृश्यमान जगत से हमें बांधने वाले तथा हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने वाले सैकड़ों झूठे मानव इष्टों का चिंतन करने में हम बस जाएंगे उन सभी के ऊपर उठे बिना हम वास्तविक प्रेम का स्वाधीनता को कभी नहीं जान पाएंगे सर्वप्रथम हमारा स्वयं अपने प्रति दृष्टिकोण गलत है सब स्वाभाविक ही हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण हो जाता है सदा सावधान रहो अपने विचारों का निर्वम विश्लेषण करो कटपुतलियों को अपने चारों ओर अदृश्य देरियाँ फैलाने तथा उनसे तुम्हें बांधने मत दो दिन भर के अपने विचारों का अवलोकन करने पर हम पाएंगे कि इस देवता के बदले सैकड़ों सांसारिक इष्टों ने हमारे चिंता जगत और भावना जगत में घर कर रखा है हमें सच्चे इष्ट से संलग्न रहना चाहिए और झूठे इष्टों को सच्चे इष्ट देवता में विलीन कर देना चाहिए प्रारंभिक साधक के लिए यह कितना ही पीड़ादायक क्यों न हो इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है मन के अंतर प्रवाह को सदा इष्ट के साथ संयुक्त रखो तुम्हें आकर्षित या विकर्षित करने वाले सभी रूपों के स्थान पर भगवत रूप को स्थापित करो तब तुम्हारा जीवन सुखी आसक्ति रहित तथा सचमुच फलप्रद होगा तब उसमें नए नैराश्य नहीं होगा कुछ लोगों का विचार कर कभी तुम सिंघर उठते हो कभी घृणा का अनुभव होता है तो कभी प्रबल यौन आकर्षण तथा कभी प्रेम का अनुभव होता है यदि इन सभी भावनाओं को सचेतन रूप से तीव्रतापूर्वक तत्काल इष्टों के साथ संयुक्त कर दो तो शक्ति क्षय होने से बचती है तथा तो इन सभी विक्षेपों से छुटकारा मिलता है तब दूसरे लोगों के विचार मन में उठे तो उसके स्थान पर इष्ट का चिंतन करो उनके बदले सदा इष्ट के ज्योतिर्मय रूप का चिंतन करो इस तरह तुम शक्ति क्षय कर, कम करोगे यही नहीं इस अभ्यास से महान आध्यात्मिक लाभ भी होता है हमें हम अभी भी बहुत अधिक देहात्मबोध है इसलिए हम देह के संदर्भ में सोचते हैं जब जब तुम देखो कि तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति का विचार उठ रहा है तो निरर्थक अथवा हानिकारक है चाहे वह आकर्षक ही या विकर्षक लेकिन तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं है जो उसके स्थान पर तत्काल अपने इष्ट देवता का चिंतन आरंभ कर दो यह तीव्रतापूर्वक करो और साथ ही जब करो हमारा समग्र ध्यान परमात्मा में लगा होना चाहिए जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक देववाणी में कहा है दिन भर के लिए आवश्यक हमारा समग्र चिंतन परमात्मा के संदर्भ में किया जा सकता है मानव मन सृजनात्मक है और वह कुछ न कुछ अवश्य सृजन करेगा यदि तुम इस क्रियाशीलता को सचेतन रूप से जानबूझकर उच्चतर प्रकार के सृजन की सही दिशा प्रदान नहीं करोगे तो वह निम्न स्तर पर सृजन करेगा सामान्य व्यक्ति की हानिकारक क्रियाशीलता और सृजनशीलता को नियंत्रित करने का श्रेष्ठतम उपाय उसकी शक्ति को उच्चतर दिशा प्रदान करना है सृष्टि भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक होती है उच्चतम प्रकार की सृष्टि का प्रयास क्यों न किया जाए हम भौतिक स्तर पर क्रियाशील होना चाहते हैं आध्यात्मिक स्तर पर भी क्रियाशील क्यों न हो बंगाल के अट्ठारहवीं सदी के महान संत कवि राम अपने एक कविता में कहते हैं मन कहू तो भज काली जैसी तेरी इच्छा हो रे गुरुदत्त महामंत्र निस्दिन जपा कर रे शयन को प्रणाम जान निद्रा तेरी माँ का ध्यान आहार करते सोचो यह आहुति श्यामा माँ को रे कानों से जो सुनो वे है मां के मंत्र सारे पंचासत वर्णमयी काली वर्ण वर्ण नाम उसकेरे राम प्रसाद कहे आनंद भरे सर्वत्र मां विराज करे नगर घूमो सोचो मन में प्रदक्षिणा श्यामा कीरे इस सुंदर भजन का भाव यह है कि हमारी सभी क्रियाओं को परमात्मा से जोड़ना चाहिए